द्वितीय प्रथम प्रथमखंड प्रस्तावना अस्मिन् चतुर्थे अस्थेध्याय वाक्या जगदुत्पत्ति स्थित प्रलयसंसारी सर्वशक्तिद जगस्वतस्तर आकाशादी क्रमेण सृष्ट् स्वात्म प्रबोधनार्थम् अच्छरी सर्वा च प्राणादी अच्छी स्वयं ब्रह्मास्मिति प्रवेश प्रवेश चम यूतम ब्रह्मास्मृति साक्षा प्रत्यबु्यत तस्मा सर्वशरे इति अन्योपि न्योपी ब्रह्मास्मित्येवम् आमा इति आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत ये ब्रह्म तत्म चोक्त अ इस पूर्वोक्त चौथे अध्याय में यह वाक्या विवक्षित है अरण्यक के अनुक्रम से यह चौथे अध्याय कही गई है पूर्व अध्याय में आत्मा की एकता लोक तथा लोकपालों की सृष्टि और क्षुधा पिपाशा से सहयोग आदि अनेक विषयों का वर्णन है उनमें विवक्षित अभिप्राय का प्रतिपादन किया जाता है जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय करने वाले असंसारी सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ ने अपने से भिन्न किसी अन्य वस्तु को ग्रहण किए बिना ही इस संपूर्ण जगत की आकाशादिक्रम से रचना कर अपने को स्वयं ही जानने के लिए सम्पूर्ण प्राणाधि युक्त शरीर में स्वयं ही प्रवेश किया और प्रवेश करके मैं यह ब्रह्म हूँ इस प्रकार अपने यथार्थ स्वरूप का साक्षात बोध प्राप्त किया अतः समस्त शरीर में एकमात्र वही आत्मा है उससे भिन्न नहीं इसके सिवा संपूर्ण भूतों में जो सम आत्मा ब्रह्म है वह मैं हूँ ऐसा जाने निश्चय पहले एक आत्मा ही था तथा उसने ब्रह्म को आकाश के समान असे व्याप्त जाना ऐसा भी कहा है और ऐसा ही अन्य उपनिषदों में भी कहा है सर्वगतस्य सर्वात्म बालक ग्रमात्र नास्ती कथम सीम विदार्य प्राप्त पिपीलिके व सुशीरम पूर्व पक्ष उस सर्वगत सर्वात्मा के लिए तो बाल का अग्रवाग भी अप्रविष्ट नहीं है फिर वह चीटी के बिल प्रवेश के समान सीमा को विदीर्ण कर किस प्रकार मनुष्य शरीर में प्रवेश किया चोद्यम बहु अकरणः बहुचात्रोदयित अक सन्नीक्षत अय किंचिलोकान असृजत अद्युष सुत मूर्छयत त्यान मुखादी निर्भि मुखादिभ्यव लोक लोकपालास्सा चाशनाया पिपादी संयोजन तदातन प्राथना तदर्थ गवादी तेसाम तषा यतन प्रवेशन शिष्टसान्यस पलायन वागािघिछा एत सीमादारण प्रवेश तुम्हारा यह प्रश्न तो अल्प है अभी तो प्रयुक्त कथन में बहुत कुछ पूछने योग्य बातें हैं उसने इंद्रहीन होकर भी इक्षण किया किसी उपादान के बिना ही लोकों की रचना की जल में से पुरुष निकालकर उसे अवय योजना द्वारा पुष्ट किया अभिध्यान के द्वारा उसका मुख प्रकट हुआ तथा मुखादि से अग्नि आदि लोकपाल प्रकट हुए उनका क्षुधा पिपासादि से सहयोग कराना उनका आयतन के लिए प्रार्थना करना उसके लिए गौ आदि दिखलाना उन देवताओं का अपने अपने अनुकूल आयतनों में प्रवेश करना उत्पन्न हुए अन्न का भागना और उसे वाक आदि इंद्रियों द्वारा ग्रहण करने की इच्छा करना ये सब बातें भी सीमा विदिण करने और शरीर में प्रवेश करने के समान ही आश्चर्यजनक हैं अस्तुत ही सर्वेवेदम अनुपन्नम पूर्वक अच्छा तो इन सभी बातों को अनुपपन्न असंभव मात्रस्य मौ नत्बोधमात्र सेवक अयमर्थवादोषा मबद्वा महामायादेव सर्व सर्वशक्तितचकार सुखावबोधन प्रतिपत्थ लोकभदाख्यायि का इति प्रपंचुक्तर पक्ष नी सृष्टाख्यायद किंचित फलमीष्यत्मस्वरूपरिज्ञा तो समं सर्वेषु भूतेषु भूतेसुति परमेश्वरम् इत्यादिना सिद्धांति ऐसी बात नहीं है क्योंकि श्रुति को यहाँ केवल आत्मावबोधमात्र कहना अभिष्ट होने से यह सब अर्थवाद है अतः इसमें कोई दोष नहीं है अथवा मायावी के समान महामायावी सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान प्रभु ने इस संपूर्ण जगत की रचना की है और इस रहस्य का सरलता से ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही लौकिक रीति से यह आख्यायिका आदि की रचना की गई है इस प्रकार भी यह पक्ष युक्त, युक्त जान पड़ता है क्योंकि केवल रोक लोक रचना की आख्यायिका आदि के परिज्ञान से कुछ भी फल नहीं मिलता परंतु आत्मा के एकत्व और यथार्थ स्वरूप के ज्ञान से रूप फल प्राप्त होता है यह सभी उपनिषदों में प्रसिद्ध है तथा संपूर्ण भूतों में समान भाव से स्थित परमेश्वर को इत्यादि वाक्यों द्वारा गीता आदि स्मृतियों में भी यही बात कही गई है ननु आत्मान भोक्ता कर्ता संसारी जीव एक शास्त्र प्रसिद्ध अनेक प्राणी, कर्म फलोप, भोग, वलोक, देह प्राणीकर्म फलोप्याधिष्ठान्लोक देहन लिंग यहाँ प्रदर्शि पुप्रसादी निर्माणिंग तुष् कौशल ज्ञानवास जानवास्तर्ता सर्वज्ञो जगत कर्ता द्वितीयचेतन आत्मा अवगम्यते यचो निवर्तंते ने इदी शास्त्र प्रसिद्ध उपनिषद पुषस्तृतीय एवं तय आत्मा विलक्षणा एव आत्मा अद्वितीयः असंसारी ज्ञातुं शक्य पूर्वपक्ष आत्मा तो तीन है उनमें एक तो संपूर्ण संपूर्णलोक और शास्त्र में प्रसिद्ध कर्ता भोक्ता संसारी जीव है नगर और प्रसाद आदि के निर्माण के लिंग से जिस प्रकार तत्संबंधी कौशल के ज्ञान वाले उनके रचयिता तथा कारीगर आदि का ज्ञान होता है उसी प्रकार अनेक प्राणियों के कर्मफल के उपभोग योग्य अनेकों अधिष्ठानों वाले लोक और देह की रचना के शास्त्र प्रदर्शित लिंग से दूसरे चेतन आत्मा जगतकर्ता सर्वज्ञ ईश्वर का ज्ञान होता है तथा तीसरा आत्मा जहाँ से वाणी लौट आती है एवं यह नहीं यह नहीं इत्यादि शास्त्र से प्रसिद्ध औपनिषद पुरुष है इस प्रकार ये तीनों आत्मा एक दूसरे से विलक्षण है अतः यह कैसे जाना जा सकता है कि आत्मा एक अद्वितीय और असंसारी ही है तत्र जीव एव तावत कथम ज्ञायते सिद्धांति इन तीनों में पहले जीव का ही ज्ञान कैसे होता है नन्वे ज्ञायते श्रोता मन्ता दृष्टा अदृष्टा अभोष्टा प्रतिपक्ष इस प्रकार ज्ञान होता है कि वह श्रवण करने वाला मनन करने वाला दृष्टा आज्ञा करने वाला शब्द उच्चारण करने वाला विज्ञाता और प्रज्ञाता है ननु विप्रतिषिद्धम ज्ञायते यह श्रवणादिकर्तृत्व कर्तित्वे नामतो मन्ता विज्ञान तो विज्ञातेति तथा न मरते मंता मन भी था न विज्ञातेर्विज्ञातम विजादी यह इत्यादिचा सिद्धांति परंतु जिसका श्रवणादि के कर्ता रूप से ज्ञान होता है उसे अमत और मनन करने वाला अविज्ञात और विशेष रूप से जानने वाला इस प्रकार कहना तथा मति के मनन करने वाले का मनन न करो विज्ञाति के विज्ञाता को न जानो इत्यादि श्रुति इत्यादिश्रुतिवचन भी विरुद्ध होगा सत्य विप्रति यदि प्रत्यक्षेन ज्ञाएत सुखादिवत्त प्रत्यक्ष च न निवार मतर मर मा इदी ज्ञाएं तो श्रवणिंग तुतौतिषेध पूर्व यदि उसे सुखादि के समान प्रत्यक्ष रूप से जाना जाए तो अवश्य विरुद्ध होगा किंतु मति के मनन करने वाले का मनन न करो इत्यादि भाग के से उसके प्रत्यक्ष ज्ञान का निवारण किया गया है उसका ज्ञान तो श्रवणादि लिंग से होता है फिर इसमें विरोध कहाँ है ननु श्रवणादिलिंगेना भी कथम ज्ञाएते यावता जदा शृणोत्यात्मा स्रोतव्यम शब्दम तदा तस् क्रिया ये वा मनन विज्ञान वर्तमानिज्ञानक्रिय न संभवत आत्मनि परत्र मननादि क्रियासु पर मननाद्रियासु श्रवणदी क्रियाष्व नी मतव्या मंत्रक्रिया संभव सिद्धांत लिंग से भी आत्मा का ज्ञान किस प्रकार हो सकता है क्योंकि जब और जिस समय आत्मा सुनने योग्य शब्द को सुनता है उस समय श्रवण क्रिया के साथ ही वर्तमान रहने के कारण उसके लिए अपने में अथवा अन्यत्र मनन या विज्ञान रूप क्रियाएं संभव नहीं है इस प्रकार विजाति क्रियाओं की समकालीनता का निषेध करके अब सजातीय क्रियाओं का निषेध करते हैं इसी प्रकार अन्यत्र मनन आदि क्रियाओं में भी समझना चाहिए श्रवणादि क्रियाएँ भी अपने विषयों में ही प्रवृत्त हो सकती है आश्रम में नहीं मनन करने वाले की मनन क्रिया मंतव्य से भिन्न स्थान में संभव नहीं है ननु मनसा सर्वमेव मंतव्यम पूर्वपथ मन से तो सभी का मनन किया जाता है सत्यमेव तथापि सर्वम अपि मंतव्यम मंतार मंतरेण न मंतुम शक्यम सिद्धांति यह ठीक है परंतु जो कुछ मनन किया जाता है वह सब मनन करता के बिना नहीं किया जा सकता यद्यम कि सैत् यदि ऐसा हो भी तो इससे क्या होगा यदम सैत मंता मन्त न मंत्य सैत् न च्वित मंत्रुर्मता यदा स आत्मनिव्य मंतव्य आत्मा आत्मना यस्या आत्मा तौ तो दौ प्रसज्यता एक एवात्माधा मंत्री मंत्यली यथा उभयथप्युपत्तिरवीपयो प्रकाश्य तद्वत् समाति इससे यह होगा कि जो इस सब का मनन करने वाला है वह वा मनन करने वाला ही रहेगा मंतव्य नहीं होगा तथा उस मनन करने वाले का कोई दूसरा मनन करता भी नहीं है यदि उसे आत्मा द्वारा ही मंतव्य माना जाए तो जिस आत्मा से आत्मा मनन किया जाता है और जिस आत्मा का मनन किया जाता है उनके दो होने का प्रसंग उपस्थित हो जाएगा अथवा बास आदि के समान एक ही आत्मा मंथा और मंतव्य रूप से दो भागों में विभक्त माना जाएगा किंतु उपरयुक्त दोनों प्रकार से अनुपपत्ति ही है जैसे कि समान रूप होने के कारण दो दीपकों का परस्पर प्रकाशय प्रकाशकत्व नहीं बन सकता उसी प्रकार यहां समझना चाहिए न च चा मंतुर मंत्रव्ये मनन व्यापार शून्य कालोस्त्यात्म मननाय यदापि लिंगेनात्म मनुते मन्ता। तथा पूर्ववदंग मंत्य आत्मा तस्य यौ दौ प्रसज्यम एक एव वा द्विधे दोषः न प्रत्यक्षेनाप्यनुमा ज्ञायते चेत् कथम उच्यते स आत्मे विद्या कथम वा स्रोता मन्ते त्यादि इसके सिवा ममता को अपना मनन करने के लिए मंतव्य पदार्थों का मनन करने के व्यापार से रहित कोई काल भी नहीं है जिस समय भी किसी लिंग के द्वारा मनता अपना मनन करता है उस समय भी पहले ही के समान लिंग से मंतव्य आत्मा और जो कोई उसका मनन करने वाला है वे दो सिद्ध होते हैं अथवा एक ही दो भागों में विभक्त हैं इस प्रकार पूर्वोक्त दोष उपस्थित हो जाता है और यदि वह न प्रत्यक्ष से जाना जाता है और न अनुमान से तो ऐसा क्यों कहते हैं कि वह मेरा आत्मा है ऐसा जाने और क्यों उसे श्रोता मंता इत्यादि बतलाते हैं ननु नु श्रोतृत्वादि धर्मवाणात्मा अश्रोतृत्वादि च प्रसिद्धमात्म किमत्र विषम पश्यसि पुरुपक्ष आत्मा तो श्रोतृत्वादि धर्म वाला है और आत्मा के अश्रोतृत्व आदि धर्म भी श्रुति में प्रसिद्ध है फिर इसमें तुम्हें विषमता क्या दिखाई देती है यद्यपि तव न विषम तथापि मम तु विषम प्रतिभाति कथम यदा सौ स्रोता तदा न मन्ता यदा मन्ता तदा न श्रोता त्रव सति पक्षे स्रोता मनता पक्षे न ना श्रोता नापि मन्ता तथान्य सिद्धांति यद्यपि तुझे कोई विषमता ज्ञात नहीं होती तथापि मुझे तो होती ही है किस प्रकार की जिस समय यह श्रोता होता है उस समय मनता नहीं होता और जब मनता होता है तब श्रोता नहीं होता ऐसा होने के कारण वह एक पक्ष में श्रोता और मनता है तो दूसरे पक्ष में न श्रोता है और न मनता ही है ऐसा ही अन्यत्र विज्ञाता आदि के संबंध में भी समझना चाहिए यदैव तरह श्रोतृत्वादि धर्मवानात्मा आश्रोतृत्वादि धर्मवान वेति संशयस्थने कथम तव न वैषम्य वेदत्त गति त्याग यदाषति तदा न गा स्थाव तदा अस पक्ष गृव्य गृव स्थतृव चं गृव स्थतृत्व वबकी ऐसी बात है तब आत्मा आत्मातृवादी धर्म वाला है अथवा अशोत्रिति धर्म वाला इस प्रकार संशय स्थान उपस्थित होने पर तुझे विषमता क्यों नहीं दिखाई देती जिस समय देवदत्त चलता है उस समय वह चलने वाला ही होता है उठने वाला नहीं होता तथा जिस समय वह ठहरता है उस समय वह ठहरने वाला ही होता है चलने वाला नहीं होता ऐसी अवस्था में इसका गंतित्व और स्थातित्व पाक्षिक ही होता है नितगमतृत्व अथवा नित्य, नित्य स्थात्रित्व नहीं होता इसी प्रकार आत्मा का भी पाक्षिक ही सिद्ध होगा नित्य नहींन नहीं तथ्वात्र कारण पश्य पक्ष प्राप्तन श्रोतृत्वादीना आत्मोच्यते श्रोता मंत्रेदी वचना च ज्ञानस्य से चक्षते दर्शयन्ति मना अभुवम नादर्श मित्यादि युगप्ञानुपत्तिर मनसोलिंग मिच न्याय काणाद आदि अन्य मतावलंबी भी इस विषय में ऐसा ही समझते हैं क्योंकि इस विषय में उनका कथन है कि पक्ष में प्राप्त होने वाला श्रोतृत्वादि के कारण ही आत्मा श्रोता मनता इत्यादि कहा जाता है वे ज्ञान का संयोग जत्व इंद्रिय और मन के सहयोग से उत्पन्न होता होगा और अयोग पद्य एक साथ न होना प्रतिपादन करते हैं और मन को एक साथ ज्ञान उत्पन्न न होने में वे मैं अनमनस्क था इसलिए न देख सका इत्यादि लिंग प्रदर्शित करते हैं और यह युक्ति संगत भी है भवत किम तव नष्टम यदेव चात पूर्वपक्ष ऐसा सिद्धांत भले ही रहे किंतु यदि ऐसा हो भी तो तुम्हारी क्या हानि है अस्व तवेष्टम चेत शुत्यर्थस्तु न संभवती सिद्धांति यदि तुम्हें अभिमत हो तो तुम्हारे लिए ऐसा भले ही हो परंतु यह श्रुति का तात्पर्य तो हो ही नहीं सकता किम न श्रोता मंत्रेत्यादि श्रुत्यर्थ पूर्वपक्ष क्या श्रोता मंत्र इत्यादि श्रुति का अर्थ नहीं है नोता न मंथे इत्यादि वचना सिद्धांति नहीं क्योंकि श्रुति में तो न श्रोता है न मन्ता है इत्यादि भी कहा है ननु पाक्षिक प्रयुक्त परंतु इस विरोध को तो तुमने पाक्षिक बतलाकर खंडित कर दिया है नित्यमेव श्रोतृत्वाद्युपगम नही श्रोतु श्रोते परिलोपो विद्यते इत्यादि श्रुते सिद्धांती। नहीं क्योंकि आत्मा का श्रोतृत्व आदि तो नित्य ही माना गया है जैसा कि श्रोता की श्रुति का लोप कभी नहीं होता इत्यादि श्रुति से सिद्ध होता है एवं तरी नित्यमेव श्रोतृत्वाद्युपगमे प्रत्यक्ष विरुद्धा युपज्ञानोत्पत्तिभा कल सच्चाष पूर्वपक्ष ऐसी दशा में तो आत्मा का नेत्र श्रोतृत्वादि मन मानने पर प्रत्यक्ष विरुद्ध अनेक ज्ञानों का एक साथ उत्पन्न होना और आत्मा में अज्ञान का अभाव ये दो बातें माननी पड़ेगी किंतु यह किसी को अभिष्ट नहीं है नोभय दोषोपत्ति आत्मन श्रुत्यादि श्रोतृत्वादि धर्म वत्व श्रुते अन मृतादीना दृष्ट्यम संयोगधर्मिण यज्वलनमं तृणादी संयोग न तो नि संगभियोगण संगजदृष्ट दर्म संभव तथा च चुति दृष्टि दृष्टि विपरिलोपो विद्यते इद्या एवं तर् दि दृष्टि चक्षुष नि दृष्टिनि चात्म तथा चे चा श्रुति स्रोत्या नि चात्स्वा दें मजाती बाह्या बाह्ये तथा चेयर श्रुतिपन्ना दृष्टि दृष्टा श्रुते स्रोता इत्यादा सिद्धांति इन दोनों दोषों की सिद्धि नहीं हो सकती क्योंकि श्रुति के कथनानुसार आत्मा श्रुति आदि के श्रोतृत्वादि धर्म वाला है अर्थात वह श्रुति का श्रोता मति का ममता तथा विज्ञान आदि रूप से प्रसिद्ध है जिस प्रकार अग्नि का प्रज्वलित होना तृनादि के सहयोग से होने के कारण अनित्य है उसी प्रकार संयोग वियोग धर्मी मूर्त एवं अनित्य चक्षु आदि के धर्मदृष्टि आदि अनित्य ही हैं किंतु जो नित्य अमूर्त और संयोग वियोग धर्म से रहित है उस आत्मा का संयोग जन दृष्टि आदि अनित्य धर्मों से युक्त होना संभव नहीं है ऐसी ही दृष्टि की वृत्ति का लोप नहीं होता इत्यादि श्रुति भी है इस प्रकार दो दृष्टि सिद्ध होती है एक नेत्र की अनित्य दृष्टि और दूसरा आत्मा की नित्य दृष्टि इस प्रकार दो श्रुति है श्रोता की अनित्य श्रुति और आत्मा की नित्य श्रुति तथा इसी प्रकार बाह्य और अबाह्य रूप दो मती और दो विज्ञाति है ऐसी अवस्था में ही दृष्टि का दृष्टा है श्रुति का स्रोता है इत्यादि इत्यादिश्रुति सार्थक हो सकती है लोके योर, द्रिश्टिर द्रिश्टिर तथा प्रसिद्ध चक्षुषस्तिरा गायान दृष्टिर्जा दृष्टि चकुर्दृष्टे अत्यवतिमीना आत्मदृष्टियादीना चं प्रसिद्धमे लोके वदति उधतचक्षु स्वपने मया भ्राता इष्ट इति तथा तथावगतबाधी स्वने सुत मंत्रो देता यदि चक्षुः संयोग चक्षुष्वामनो नि दृष्टि तन्यासी नश्येत तदोधृतचु स्वप्ने पीतादि न पश्येत नष्टुदृष्टे इद्या चुतिपन् सैत तत् चक्षो पुरुषो ये न स्वप्ने इत्यादि इत्यादि च्रुति ही लोक में भी तिमिर रोग की उत्पत्ति और विनाश से दृष्टि नष्ट हो गई दृष्टि उत्पन्न हो गई इस प्रकार नेत्र की दृष्टि का अनित्यत्व प्रसिद्ध है इसी प्रकार श्रुति मति इत्यादि का अनित्यत्व माना गया है और आत्मा की दृष्टि आदि का नित्यत्व तो लोक में प्रसिद्ध है जिसके नेत्र निकाल लिए गए हैं वह पुरुष भी ऐसा कहता है कि आज स्वप्न में मैंने अपने भाई को देखा था तथा जिसका बहिरापन सबको ज्ञात है वह भी मैंने स्वप्न में मंत्र सुना इत्यादि कहता ही है यदि आत्मा की नित्य दृष्टि नेन्द्रिय के सहयोग से ही उत्पन्न होने वाली हो तो वह उसका नाश होने पर नष्ट हो जाए उस अवस्था में जिसके नेत्र निकाल लिए गए हैं वह पुरुष स्वप्न में नीला पीला आदि नहीं देख सकेगा और तब दृष्टि की दृष्टि का लोप नहीं होगा इत्यादि श्रुति और वह नेत्र है जिसके द्वारा पुरुष स्वप्न में देखता है इत्यादि श्रुति भी निरर्थक हो जाएगी नित्या आत्मनो दृष्टि बाह्य नित्य दृष्टि ग्राहिका बाह्य दृष्टे चोप जनायाद्य नित्य धर्मवत्वाद तदा तद ग्राइकाया आत्मदे तद्व भाष्विवादी भ्रांति लोकस्थान यहा भ्रमणादिधर्मलाता वस्तु विषय विषयदृष्टि भ्रमतीव तवत तथा च चुति ध्यातीव आत्मदृष्टे नित्यत्वान्न योगपद्मम् अभौग पद्मी आत्मा की नित्य दृष्टि बाह्य अनित्य दृष्टि को ग्रहण करने वाली है बाह्य दृष्टि उत्पत्ति विनाशादि अनित्य धर्मों वाली है अतः लोगों को जो उसे ग्रहण करने वाली आत्मदृष्टि का उसी के समान भाषित होना और अनित्य होना आदि प्रतीत होता है वह भ्रांति के कारण है ऐसा मानना ठीक ही है जिस प्रकार भ्रमण आदि धर्म वाली अलातचक्र आदि वस्तुओं से संबंधित दृष्टि भी भ्रमति सी जान पड़ती है उसी प्रकार इसे समझना चाहिए ऐसा ही ध्याती व लेलायती व आदि श्रुति भी कहती है अतः नित्य होने के कारण आत्मदृष्टि का योग पद्य अनेक दृष्टियों का एक साथ होना अथवा अयोग पद्य नहीं है बाह्या नृत्य दृष्टोपाधिवशात्लोक तार्किणा चागम संप्रदाया अनित्या भेद कल्पना तथा च अस्ति क्याम संप्रदायर्जित्वादत्मनो दृष्टि भ्रांतिरपन्न जीवेस्वर परेदक निवास्तों वा मनोरभेदी तद्षया निष्टेन्वेषाया अस्ना एक नागुणवुणव न जानती नजाती क्रियावद्रिय फलम सबीज निर्बीज सुखम दुख मध्यम मध्यम शून्यमशून परोहम अन्य सर्ववाक्तयोचरे स्वे यो विकधी विकल स नून कमी सोपानम सोपनम च पद्याम आरोढ़ुम जले खे च मीना वैशा च पदम दिदीक्षते नेति नेति यतो वाचो कौधध्याद इत्यादि इत्यादि मंत्रवर्णा बाह्य रूप उपाधि के कारण लोक को और तार्किक पुरुषों को वैदिक संप्रदाय से रहित होने के कारण ऐसी भ्रांति होना उचित ही है कि आत्मा की दृष्टि अनित्य है देव ईश्वर और परमात्मा के भेद की कल्पना भी इसी निमित्त से है इसी प्रकार अस्थि है नास्ति नहीं है आदि जितने भी वाणी और मन के भेद हैं वे सब जहाँ एक हो जाते हैं उसे विषय करने वाली नित्य निर्विशेष दृष्टि के संपूर्ण वाक प्रतीतियों के अविशेष स्वरूप में जो है नहीं है एक अनेक सगुण निर्गुण जानता है नहीं जानता सक्रिय निष्क्रिय सफल निष्फल सभी निर्भी सुख दुख, मध्य अध्यम अमध्य शून्य अशून्य अथवा पर अहम एवं अन्य की कल्पना करना चाहता है वह निश्चय ही आकाश को भी चमड़े के समान लपेटना चाहता है और अपने पैरों से उस पर सीढ़ियों के समान आरूढ़ होने को उद्यत है वह मानो जल और आकाश में मछली तथा पक्षियों के चरण चिन्ह देखने को सुख है जैसा कि नेति नैति यथोवाचो निवर्तनते इत्यादि श्रुतियों और कौ अध इत्यादि मंत्रवर्ण से सिद्ध होता है पूर्वपक्ष कथम तरी त म आ आत्मेति वेदनम ब्रोहिकेना प्रकार तमहम स म आत्मे पूर्व। तो फिर उसे वह मेरा आत्मा है इस प्रकार कैसे जान जाता है बतलाओ उसे मैं किस प्रकार से वह मेरा आत्मा है इस प्रकार जानूंगा? अत्रा खाई का माचा कच्चि किल मनुष्यो मुध् अपराधे सति धिक् नासी मनुष्य स मुग्धतया आत्मनो मनुष्यम प्रत्यायु कंचिदुत्या ब्रवीतों भाव कोहमस्ट सी मुधता ज्ञावा क्रमेण बोधय्या न रथावराध्यात्म भावो्य नम मनुष्युक् सुग प्रात्म बोधयुम प्रवृत्त बभूव किं न बोधयतीदृग त वचन ननुष्युक्ति मनुष्य आत्मनों न प्रतिप्यते यष्योसुक्ति मनुष्यत्व आत्मना प्रतिपद्यता सिद्धांति इस विषय में एक आख्यायिका कहते हैं किसी मूढ़ मनुष्य से किसी ने उससे कोई अपराध बन जाने पर कहा तुझे धिक्कार है तू मनुष्य नहीं है उसने मूढ़तावश अपना मनुष्यत्व निश्चित करने के लिए किसी के पास जाकर कहा आप बतलाइए मैं कौन हूँ वह उसकी मूर्खता समझकर उससे बोला धीरे धीरे बत धीरे धीरे बतलाऊँगा और फिर स्थावराधि में उसके आत्मतत्व का निषेध बतला कर तू तो अब मनुष्य नहीं है ऐसा कहकर चुप हो गया तब उस मूर्ख ने उससे कहा आप मुझे समझाने के लिए प्रवृत्त होकर अब चुप हो गए समझाते क्यों नहीं हैं उसी के समान आपके ये वचन हैं जो पुरुष तू अब मनुष्य नहीं है ऐसा कहने पर अपना मनुष्यत्व नहीं समझता वह तू मनुष्य है ऐसा कहने पर भी अपना मनुष्यत्व कैसे समझ सकेगा शास्त्रोपदेशा तस्मा था शास्त्रोपदेशवात्मा न यनेक न्यनें तिनाद क्नचि दग्धुम शक्यम अतएव शास्त्रमात्मस्वरूप बोधयु प्रवृत्त सदमुष्य प्रतिषेधने व नेति नेति नेेती परम तथा अनंतरम अनतरबा अयमात्मा ब्रह्म सर्वाणु इनुशाशन तत्व ये सर्ववा केन कम पश्येत आ आद अतः जैसा शास्त्र का उपदेश है उसके अनुसार ही आत्मसाक्षात्कार की विधि है उससे भिन्न नहीं अग्नि से दग्ध होने वाले तृण आदि किसी अन्य वस्तु से नहीं जलाए जा सकते अतएव शास्त्र आत्म स्वरूप का बोध कराने के लिए प्रवृत्त होकर आम अमनुष्यत्व के प्रतिशेष के समान नेति नेति ऐसा कहकर चुप हो गया है इसी तरह अंतर्वाह्य भाव से रहित यह आत्मा सबका अनुभव कराने वाला ब्रह्म है इत्यादि शास्त्र का उपदेश है तथा वह तू है जहाँ इसके लिए सब कुछ आत्मा ही हो जाता है वहाँ किससे किसे देखे इत्यादि ऐसे ही और भी बाकी यही बतलाते हैं यदम एव यथोक्तमीम्हात्मा न्येतीवदेह बाह्य नित्य दृष्टि लक्षण उपाधिमात्मपेत्य अविद्या उपाधिधर्मात्मनो मनम्र ब्रह्मादिस्तंभपर्यतेसु दैव नरस्थनसु पुनः पुनरावर्तम अविद्यामकशा देहेन्द्रिय संघातम संुपात संघात मुदत्ते पुनः पुनरे, पुनरेव पुनरेवम् एव जन्म पुनरबीत वजन्मण प्रबंधाच्छेदन वर्तमानः का भी वस्थाभततत इतम अर्थम दर्शयत्या श्रुतिर्वैराग्य हेतु तो जब तक यह जीव उपरयुक्त आत्मा को यह ऐसा है इस प्रकार नहीं जानता तब तक यह बाह्य अनित्य दृष्टि रूप उपाधि को आत्मभाव से प्राप्त कर, प्राप्त होकर अविद्यावश उपाधि के धर्मों को आत्मा के धर्म मानता हुआ ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत देवता पशु पक्षी और मनुष्यों की योनियों में पुनः पुन चक्कर लगाता हुआ अविद्या कामना और कर्म के अधीन हो जन्म मरण रूप संसार को प्राप्त होता रहता है वह इस प्रकार संसार को प्राप्त होता हुआ प्राप्त हुए देह और इंद्रिय के संघात को त्याग देता है और एक को त्याग कर दूसरे को ग्रहण कर लेता है वह इसी प्रकार नदी के स्रोत के समान जन्म मरण की परंपरा का विच्छेद न होते हुए किन अवस्थाओं में रहता है इसी बात को मनुष्यों के मन में वैराग्य उत्पन्न कराने के लिए दिखलाए दिखलाती हुई श्रुति कहती है